चलो कछुए पाले मिलिसम चित्रतू होते हैं हाँ, पालतू जानवर चाहिए जो मेरे घर आने पर अपनी पूछे मेरी माँ मुझे कुत्ता पालने नहीं देगी बिली ने कहा वो तो क्या हुआ जेरी ने कहा मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझे उसकी इजाजत देंगी देखो जेरी बिली ने कहा हम दोनों दोस्त हैं हाँ जेरी ने कहा ठीक बिली ने कहा चलो कुछ पालतू जानवर लाते हैं चलो कछुए लाते हैं कछुए क्यों जेरी ने पूछा देखो कछुए भौंकते नहीं हैं बिली ने कहा नहीं जेरी ने कहा लेकिन वे अपनी पूछ भी नहीं लाते बिली ने सोचा फिर उसने कहा कछुए ज्यादा जगह भी नहीं, नहीं घिरते और उनकी कीमत भी कुत्ते से सस्ती होती है नहीं जेरी ने, ने कहा लेकिन मछली भी ज्यादा जगह नहीं घिरती और उसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होती लेकिन मेरे पास पहले से ही एक सुनहरी मछली है बिली ने कहा चलो कछुओं को देखने के लिए पालतू जानवरों की दुकान पर चलते हैं ठीक है जेरी ने कहा बिली और जेरी पालतू जानवरों की दुकान पर गए उन्हें वहाँ कछुए मिले कुछ छोटे हरे कछुए टैंक में एक बड़ी चट्टान पर फिसल रहे थे ये किस प्रकार के कछुए हैं बिली ने पूछा इन्हें लाल कान कहते हैं दुकान वाले आदमी ने कहा इनके सिर के दोनों तरफ तुम एक लाल निशान देख सकते हो वे कितने के हैं जेरी ने पूछा हरे पचास सेंट का पालतू जानवरों की दुकान वाले आदमी ने कहा बिली ने कहा हम जल्दी वापस आएंगे हमारे लिए कुछ कछुओं को कछुओं को बचाकर रखना फिर बिल्ली और जेरी घर गए हम कछुओं को कहाँ रखेंगे जेरी ने पूछा मैं अपने पुराने फिश टैंक का उपयोग कर सकता हूँ बिल्ली ने कहा मुझे उन्हें रखने के लिए कुछ खरीदना होगा जेरी ने कहा अगले दिन बिल्ली और जेरी पालतू जानवरों की दुकान पर वापस गए बिली ने दो कछुए खरीदे जेरी ने दो भी जेरी ने भी दो कछुए और एक कछुए रखने वाला कांच का मर्तबान भी खरीदा फिर दोनों बिली के घर गए बिली ने मछली के टैंक को बाहर निकाला उसने उसमें एक इंच पानी डाला फिर उसने बीच में एक बड़ा पत्थर रखा यह पत्थर किस लिए है? उसकी मां ने पूछा जिससे कछुए सूखने के लिए पत्थर पर चढ़ सके बिली ने कहा माँ ने पूछा मुझे नहीं पता बिली ने कहा क्योंकि पालतू जानवरों की दुकान वाले के टैंक में भी पानी भरा था जेरी ने अपने कछुए के वर्तमान में पानी भरा और एक पत्थर रखा अब हम क्या करें बिली ने पूछा हमें पेट स्टोर वाले से पूछना चाहिए था ठीक है जेरी ने कहा चलो उसकी दुकान पर वापस चलते हैं बिल्ली और जेरी पालतू जानवरों की दुकान पर वापस गए हम अपने कछुओं की देखभाल कैसे करें बिली ने पूछा मैं खुद भी कछुओं के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूं दुकान वाले ने कहा लेकिन यहाँ उनके बारे में एक किताब है किताब कितने की है बिल्ली ने पूछा पैंतीस सेंट की दुकान वाले ने कहा मुझे किताब भी दें बिल्ली ने कहा मेरे पास कछुओं का खाना भी है आदमी ने कहा वो कितने का है बिल्ली ने पूछा पच्चीस सेंट का मैं एक बॉक्स लूँगा बिली ने कहा मैं भी जेरी ने कहा उन्हें अभी एकदम मत खिलाना उसके लिए कुछ दिन रुकना दुकानदार ने कहा पहले उन्हें नए टैंक का अभ्यास अभ्यस्त होने देना हाँ हर कुछ दिनों में पानी जरूर बदलना बिल्ली और जेरी बिल्ली के घर गए मुझे किताब दो जेरी ने कहा जिसमें जिससे मैं कछुओं के भोजन के बारे में पढ़ सकूँ बिली ने कहा ठीक है जेरी ने कहा यह लो कछुए क्या खाते हैं कुछ कछुए छोटे छोटे जानवर खाते हैं कुछ कछुए जानवर और पौधे खाते हैं और कुछ कछुए केवल पौधे खाते हैं लाल कान वाले कछुओं के बारे में क्या लिखा है बिल्ली ने पूछा जेरी ने किताब में देखा लाल कान लाल कान देखो यह रहा लाल कान वाले कछुए ज्यादातर पानी के नीचे ही खाना खाते हैं इसलिए उन्हें पानी के टैंक में ही रहना चाहिए बिल्ली ने कहा जेरी ने पढ़ा लाल कान वाले कछुए कीड़े मांस झींगा फल और सब्जियाँ खाते हैं फिर तो डिब्बे में बंद कछुओं के भोजन के बारे में क्या बिली ने पूछा यहाँ उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है जेरी ने कहा ठीक है पर क्योंकि डिब्बे पर कछुआ भोजन लिखा है इसलिए कछुए उसे अवश्य ही खाएंगे बिली ने कहा हम कोशिश करके देखते हैं जेरी ने कहा जब बिल्ली के पिता घर आए तब बिली ने उन्हें अपने कछुए दिखाए ठीक है, है पिताजी ने कहा जब मैं छोटा था तब मैं भी कछुए पाला करता था क्या आपको उनकी देखभाल करना पता है बिली ने पूछा हाँ मैं कुछ बातें जरूर जानता हूँ पिताजी ने पूछा पिताजी ने कहा इनमें से अधिकांश पालतू कछुए दक्षिण में गर्म स्थानों से आते हैं ट में पानी गर्म होना चाहिए कछुओं का खून उतना ही गर्म या ठंडा होता है जितना पानी होता है जब मैं पानी में जाता हूं तो क्या मेरा खून भी पानी जितना ही ठंडा हो जाता है बिली ने पूछा तुम करके देखो और पता लगाओ पिताजी ने सुझाव दिया नहाते समय तुम इसे आजमाना मैं अभी नहाकर देखूंगा बिली ने कहा पिताजी दो थर्मामीटर लेकर आए उन्होंने लंबे वाले थर्मामीटर को पानी में डाल दिया पानी कितना ठंडा है उन्होंने बिली से पूछा काफी ठंडा है बिली ने कहा तुम नंबरों के पास वाली लाल लाइन को देखो पिताजी ने कहा मुझे लगता है कि वो अस्सी के पास है बिली ने कहा ठीक है पिताजी ने कहा पानी का तापमान 80 डिग्री है अब इस थर्मोमीटर को अपने मुंह में लगाओ मेरा बुखार जांचने के लिए माँ इसी का तो उपयोग करती है बिली ने कहा उसने थर्मामीटर अपने मुंह में डाला कुछ मिनट चुप रहो पिताजी ने कहा तीन मिनट बाद तीन मिनट बाद बिली के पिताजी ने थर्मोमीटर को पढ़ा था। थर्मोमीटर अंठानवे था दिखा रहा है उन्होंने कहा यह सामान्य तापमान है बिली ने का हाँ पिताजी ने कहा अगर तुम्हें बुखार न हो तो यही तुम्हारा तापमान होगा और पानी का तापमान सिर्फ 80 है बिल्ली ने कहा इसलिए मैं पानी से ज़्यादा गर्म हूँ बाद में बिल्ली और उसके पिता टैंक के पास गए बिल्ली ने लंबा थर्मामीटर टैंक के पानी में लगाया फिर उसने थर्मामीटर की लाल लाइन को देखा सत्तर उसने कहा क्या अब मैं कछुओं का तापमान माप सकता हूँ उसके लिए हमारे पास सही प्रकार का थर्मामीटर नहीं है पिताजी ने कहा मेरी बात मानो कछुओं का तापमान भी लगभग सत्तर डिग्री ही होगा दिन के दौरान इन कछुओं के लिए पानी का तापमान पचहत्तर और पचासी के बीच होना चाहिए और रात में तापमान पैंसठ से कम नहीं होना चाहिए मैं तापमान इस तरह कैसे बनाए रख सकता हूँ बिली ने पूछा बचपन में मैंने यह कैसे किया वो मैं भूल गया हूँ पिताजी ने कहा सुबह बिली टैंक के पास गया बिली ने थर्मामीटर को देखा पैंसठ उसने कहा इसलिए कछुओं का, का तापमान भी पैंसठ होना चाहिए दोपहर के भोजन के बाद बिली ने फिर थर्मामीटर की ओर देखा सत्तर उसने कहा ऊपर गर्म नहीं है बिली जेरी से मिलने गया वो अपने साथ थर्मामीटर लेकर गया तुम्हारे कछुए कैसे हैं? बिली ने पूछा मुझे तो ठीक ही लग रहे हैं जेरी ने कहा जेरी का कछुओं का बिली, बिली ने अपनी जेब से थर्मोमीटर निकाला और उसमें उसने उसे पानी में डाला नब्बे उसने कहा तुम्हारे कछुए लगभग तुम्हारे जितने ही गर्म होंगे मैं कितना गर्म हूँ जेरी ने पूछा जब तक तुम बीमार न हो तब तक तुम्हारा तापमान हमेशा अंठानवे दशमलव छः ही होगा लेकिन कछुओं का तापमान बिली ने कहा पानी के तापमान जितना ही होगा क्या तुम्हें पता है कि आज सुबह मेरे कछुए कितने ठंडे थे पैंसठ तुम्हें यह कैसे पता चला जेरी ने पूछा क्योंकि पानी का तापमान पैंसठ था बिली ने कहा और पिताजी कहते हैं कि कछुओं का तापमान पानी के समान ही होता है तुमने कछुओं का तापमान क्यों नहीं लिया जेरी ने पूछा पास में उनका तापमान ले पाता बिली ने कहा लेकिन हमारे पास सही थर्मोमीटर नहीं था लेकिन हमारे पास सही थर्मामीटर नहीं था वैसे तुम कछुओं का तापमान आखिर क्यों जानना चाहते हो जेरी ने पूछा मेरे पिताजी कहते हैं कि ये कछुए गर्म स्थानों से आते हैं इसलिए उन्हें गर्म रखा जाना चाहिए बिली ने कहा मेरे कछुए गर्म हैं, जेरी ने कहा उनका तापमान अब नब्बे है वो बहुत गर्म है बिली ने कहा सूरज पानी को बहुत गर्म कर रहा है लेकिन आज रात क्या होता है देखना ठीक है जेरी ने कहा अपना थर्मो यहीं छोड़ जाओ अगली सुबह जेरी ने थर्मोमीटर को देखा पचपन वो चिल्लाया उसने बिली को टेलीफोन किया मेरे कछुए बहुत ठंडे हैं उसने कहा कछुए के वर्तमान को खिड़की की चौखट पर रखो बिली ने कहा दिन में वहां पानी काफी गर्म हो जाएगा और रात में बहुत ठंड होगी ठीक है मैं उनकी जगह बदल दूंगा जेरी ने कहा लेकिन क्या तुम्हारे कछुए सही तापमान पर हैं नहीं बिली ने कहा पानी का तापमान रात में घटकर पैंसठ हो जाता है वो ठीक है लेकिन वो दिन में केवल सत्तर तक ही जाता है और पानी बहुत ठंडा होता है पानी का तापमान पचहत्तर से पचासी के बीच होना चाहिए तुम्हें कैसे पता की पानी का तापमान क्या होना चाहिए जेरी ने पूछा मेरे पिताजी ने मुझे बताया बिली ने कहा लेकिन उन्हें याद नहीं रहा कि उस तापमान को उन्होंने इस तरह कैसे बरकरार रखा चलो पालतू जानवरों की दुकान पर चलते हैं और देखते हैं कि वो यह कैसे करते हैं जेरी ने कहा बिली और जेरी पालतू जानवरों की दुकान पर गए वहां कछुए के टैंक में एक थर्मामीटर लगा था उसका तापमान एट था टैंक में जो बल्ब जल रहा है वही पानी को गर्म रखता होगा जेरी ने कहा हम भी अपने कछुओं पर बल्ब का प्रकाश डाल सकते हैं मैं कोशिश करूंगा बिली ने कहा मैं भी जेरी ने कहा उस दोपहर बिली ने अपने टैंक के ऊपर एक लैंप रखा उसने थर्मामीटर को पानी में डाला बाद में उसने उसे पढ़ा पचहत्तर लैम्प काम कर रहा usne usne usne usne hai, month, है काम किया उसने पूछा लगता है काम किया जेरी ने कहा मुझे पानी गर्म लगता है लेकिन तुम अपना थर्मोमीटर लाओ फिर बिली ने अपना थर्मोमीटर लिया और वो जेरी के घर गया उसने थर्मोमीटर को कछुए के मर्तबान में डाला अस्सी तुम्हारा लैंप ठीक काम कर रहा है उसने कहा रात में हम लैंप बंद कर देंगे लेकिन अगर घर में बहुत ठंड होगी तो फिर हम पूरी रात लैम्प को जला छोड़ सकते हैं बढ़िया आइडिया है, जेरी ने कहा अगले दिन जेरी ने बिली को फ़ोन किया उसने कहा अब हमारे कछुए अच्छी तरह से गर्म हैं लेकिन अब शायद उन्हें खिलाने का समय आ गया है हाँ बिली ने कहा मैं कछुए को भोजन देने की कोशिश करूँगा जेरी ने कहा मैं उन्हें खिलाने की कोशिश करने जा रहा हूँ बिली ने कहा जेरी ने डिब्बे से कुछ कछुआ खाना निकाला उसने उसे कछुओ के वर्तमान में डाला पर कछुए बिल्कुल नहीं हिले जेरी ने कछुए को उठाया उसने उसे खाने के पास रखा और कछुआ खाने से दूर चला गया उसने दूसरे कछुए को उठाया उसने उसे भी खाने के पास रखा कछुए ने भोजन को अपने से छुआ, फिर वो दूर चला गया जेरी ने सोचा मैं यहां पूरे दिन तो नहीं रह सकता फिर मुझे यह कैसा पत, यह कैसे पता चलेगा कि कछुए ने भोजन खाया ठीक है मैं भोजन के टुकड़ों को गिनूंगा वहां छह टुकड़े थे जेरी चला गया वो एक घंटे बाद वापस लौटा वहां अभी भी छह टुकड़े ही थे अगले दिन भी छह टुकड़े ही थे यानी कछुओ ने कुछ भी नहीं खाया था जेरी बिली के घर गया क्या तुम्हारे कछुए ने खाना खाया उसने पूछा हाँ बिली ने कहा मुझे देखो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें कैसे खिलाना है वो रसोई में गया और एक डबल रोटी बन के साथ वापस लौटा उसने बन को टेबल के किनारे पर रख दिया अब मैं एक कछुआ हूँ उसने कहा मैं पानी के नीचे आऊंगा मैं अपने मुँह से डबल रोटी बन को पकड़ूंगा पहले एक हाथ से धक्का दूंगा फिर मैं दूसरे हाथ से धक्का दूंगा अब मेरे मुँह में डबल रोटी बन का एक टुकड़ा है मैं इसे निकलता हूँ फिर मैं डबल रोटी बन को फिर से अपने मुँह में लेता हूँ और मैं एक हाथ से धक्का देता हूँ रुको जेरी चिल्ला बस हो गया जरा मेरी भी बात सुनो मेरे कछुए ने कुछ नहीं खाया है तुम उन्हें मछली खिलाने की कोशिश करो बीने कहा जेरी ने मछली की दुकान से कुछ मछलियाँ खरीदी उसने एक मछली को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा उसने कछुए के मर्तबान में कुछ टुकड़े डाले एक कछुआ तैरता हुआ आया उसने मछली को अपने मुँह से छुआ फिर वो दूर चला गया उसके बाद दूसरा कछुआ आया उसने भी मछली को अपने मुंह से छुआ फिर वो भी दूर चला गया अब मैं क्या करूं? जेरी ने अपनी माँ से पूछा मेरे कछुए मछली भी नहीं खा रहे हैं अच्छा तुम पहले मछली को बाहर निकालो माँ ने कहा क्योंकि अगर मछली पानी में बहुत देर तक रही तो फिर पानी में से बदबू आने लगेगी ये बात मुझे पक्की तरह पता है अगले दिन जेरी ने पिसा हुआ मांस खिलाने की कोशिश की कछुओ ने वो भी नहीं खाया फिर उसने केले का एक टुकड़ा खिलाने की कोशिश की कछुओ ने उसे भी नहीं खाया हर बार उसने खाने को मर्तमान के बाहर निकाला वो कछुए के मर्तमान को साफ रखना चाहता था लेकिन उसके कछुए कुछ खा ही नहीं रहे थे फिर जेरी बिली से मिलने गया मैं क्या करूं बिली उसने पूछा मेरे कछुए कुछ खा ही नहीं रहे हैं। चलो चिड़ियाघर को फोन करते हैं बिली ने कहा चिड़ियाघर में बहुत सारे कछुए हैं उन्हें जरूर पता होगा कि क्या करना चाहिए बिली बिली ने मां से चिड़ियाघर को टेलीफोन करने को कहा कृपया मुझे बात करने दें जेरी ने कहा ठीक है बिली की, मा ने का। बिली की मां ने कहा बिली की चिड़ियाघर को फोन किया क्या मैं चिड़ियाघर में किसी से बात कर सकती हूँ जो कछुओं के बारे में जानता हूँ उन्होंने पूछा फिर मां ने जेरी को फोन दिया हेलो, उसने कहा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे कछुए खाना क्यों नहीं खा रहे हैं फिर उसने जवाब सुना जब जेरी ने फोन रख दिया तो फिर बिली ने पूछा उन्होंने क्या कहा चिड़ियाघर वालों ने कुछ जीवित कीड़ों को आजमाने के लिए कहा जेरी ने कहा उन्होंने कहा कि उन्हें मैं पालतू जानवरों की दुकान से खरीद सकता हूँ तुम घर जाओ बिली ने कहा मैं एक मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा कुछ ही मिनटों में जेरी के दरवाजे की घंटी बजी दरवाजे पर बिली था देखो तुम्हारे लिए एक उपहार है उसने कहा उसने कागज के कप का ढक्कन खोला अंदर छोटे छोटे लाल कीड़े थे चलो कोशिश करते हैं बिली ने कहा जेरी ने मर्तबान में कुछ कीड़े डाले फिर जेरी और बिली वहा चुपचाप बैठ गए एक कछुआ चल रहा था उसकी लंबी गर्तन उसके खोल से बाहर निकली हुई थी और तभी उसका मुंह खोला और झट से उसने कीड़ा खा लिया उसके बाद कछुआ वहां से चला गया स्नैक वो एक और कीड़ा खा गया बिली और जेरी ने एक दूसरे को देखा यह काम करता है यह काम करता है जेरी खुशी से चलाए मेरी परेशानी खत्म हो गई एक हफ्ते तक जेरी अपने कछुओं को कीड़े खिलाता रहा कछुओं ने सभी कीड़ों को आराम से खाया फिर जेरी उन्हें खाने के लिए अन्य चीजें देने लगा उसने उन्हें मछली दी कीड़ों ने उसे कीड़ों ने उसे खाया उसने उन्हें मांस दिया कीड़ों ने उसे भी खाया अब मेरे कछुए सब कुछ खा रहे हैं उसने माँ से कहा तुम्हें चिड़ियाघर वाले आदमी को फोन करके उन्हें धन्यवाद देना चाहिए माँ कृपया आप फोन मिलाओ जेरी ने कहा माँ ने तुरंत चिड़ियाघर को फोन किया उन्होंने कछुओ के रख से बात की हेलो जेरी ने कहा मैं जेरी हूँ मैंने आपसे अपने कछुओं के बारे में पूछा था आपने मुझे उन्हें जिंदा कीड़े खिलाने की को कहा था उन्होंने अच्छा काम किया अब मेरे कछुए सब कुछ खा रहे हैं फिर जेरी अपनी माँ की ओर मुड़ा चिड़ियाघर वाला आदमी ने मुझे वहां के कछुओं को देखने के लिए बुलाया है हम रविवार को वहां जाएंगे उसकी माँ ने कहा हम बिली को भी अपने साथ ले चलेंगे जेरी ने कहा रविवार को बिली और जेरी जेरी चिड़ियाघर गए उन्हें कछुए पालने वाली इमारत आसानी से मिल गई उन्होंने कछुए के रखवाले से मिलने को कहा कृपया उनसे कहें कि जेरी मिलने आया है जेरी ने कहा एक आदमी बाहर है। जेरी कौन है उसने पूछा मैं हूँ जेरी ने कहा और यह बिल्ली है उसके पास भी कछुए हैं मुझे खुशी है कि आप तुम्हारे कछुए खा रहे हैं उस आदमी ने पूछा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ जेरी ने कहा कछुए डिब्बे वाला भोजन क्यों नहीं खाते कुछ कछुए डिब्बे वाला भोजन भी खाते हैं कछुए के रखवाले ने कहा लेकिन डिब्बे वाले भोजन में ज़्यादातर सूखी मछ मक्खियाँ होती हैं कछुओं को इससे अधिक भोजन की आवश्यकता होती है यहाँ पर हम कछुओं के बच्चों को मछली खाने को देते हैं मछलियों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और फिर उन्हें पीसते हैं उससे कछुओं का रात का अच्छा खाना बनता है इसे हम उन्हें सप्ताह में तीन बार खिलाते हैं मैं भी यही करूंगा, विली ने कहा मैं भी जेरी ने कहा और हाँ कछुए के रखवाले ने कहा हम मांस में पीसी हड्डियाँ भी मिलाते हैं वो किस लिए जेरी ने पूछा पीसी हड्डियों से कछुओं का खोल बढ़ने में मदद मिलती है उस आदमी ने कहा हमें वो कहाँ मिलेगी जेरी ने पूछा वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगी उस आदमी ने कहा थोड़ा सा कॉर्ड लिवर ऑयल भी फायदा करता है तुम्हें पता होगा उसमें विटामिन होते हैं बिल्ली और जेरी ने एक दूसरे को देखा फिर उस आदमी ने कहा तुम कुछ मेरे लिए भी करने की कोशिश करो जेरी तुम अपने कछुओ को रात का खाना देना उनके मांस में एक चुटकी भर पीछी हड्डी मिलाना बिली तुम भी ऐसा करना ऐसा ही करना लेकिन सप्ताह में एक बार मांस में कॉडलीवर ऑयल की एक बूंद जरूर डालना बिली और जेरी चुप थे तब बिली ने कहा क्या एक प्र... क्या यह एक प्रयोग है हाँ कछुओ के रखवाले ने कहा फिर मुझे तुम अपने नतीजे बताना एक महीने बाद जेरी ने कछुओं के रखवाले को एक पत्र लिखा उसने लिखा प्रिय कछुओं के रक्षक बिली और मैं वही कर रहे हैं जो आपने सुझाया था उसके और मेरे कछुए अब लगभग एक जैसे ही दिखते हैं हालांकि हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते जब हमने अपना प्रयोग शुरू किया तो हमें उनका माप लेना चाहिए था लेकिन हमने आज ही उन्हें मापा है हम कुछ हफ्तों के बाद आपको फिर से लिखेंगे आपका दोस्त जेरी समाप्त